ईश्वरो गुरात्मे मूर्तिभागिने व्योम नमः ओम शांति शांति शांति असमवाय कारण नाश से कार्य नाश होगा ऐसे हैं नया एक लोग कहते हैं तो कारण नाश ये हो जाएगा कारण कार्य नाश ये होगा कार्य तभी असमवाय कारण नाश ये जो कारण हुआ कारण था अवच्छेद का दो होंगे अवच्छेद का संबंध क्या क्या होंगे सो प्रतियोगी समवाय समवे और दूसरा लिक विशेषण होता है दोनों संबंध है ये दोनों संबंध कहने पर भी कपाल पवन संयोग नाश से घटना से हो जाएगी तो उसको वारण करने के लिए और एक विशेषण जोड़ना पड़ेगा क्या जोड़ेंगे सो प्रतियोगी जन्य ये और जोड़ेंगे कभी तीन हो गया ये होने पर भी तंतु तुरी तंतु संयोग नाश में जाएगा तुरी तंतु संयोग ये पटकाजनक भी है तुरी तंतु संयोग और नास इसका प्रतियोगी हो जाएगा तुरी तंतु संयोग ये पटका जनक भी है तो इसलिए स्व प्रतियोगी जनक देने पर भी इसमें अति हो जाएगी तो उसके लिए क्या समाधान दे दिया कारण ही नहीं है तो फिर कौन कारण हुआ तुरी कारण हुआ किस संबंध से संयोग संबंध से तूरी तंतु संयोग कहते हैं कि तूरी कारण होगा तंतु में संयोग संबंध से रह करके ये केचित मत मुख्य मत इसको नहीं मानते हैं इसलिए कहा कि मूल में असमवा कारण पटका का असमवाय कारण लक्षण में देना पड़ेगा तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व सत्य देना ही पड़ेगा मूल कारक का मत में तो तुरी तंतु संयोग भिन्नत्वम जैसे घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भिन्नत्व घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद घटत्वावच्छिन्न भिन्नत्व कहें भेद कहें एक ही अर्थ है भिन्न में भिन्नत्व तो वही हो गया भेद तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद ये भेद का नाम क्या होगा भेद। इसी प्रकार के आप कहते हैं कि तूरी तंतु संयोग भिन्न होना चाहिए तो यहाँ भी हो जाएगा तूरी तंतु संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद इसका अर्थ दिनोकर्मी में हम लोग देख रहे थे तुरी तंतु संयोगत्विन्न प्रतियोगिता का भेद ये भेद का नाम क्या हो जाएगा तुरी तंतु संयोग भेद ये पट असमवाय कारण लक्षण का घटक ऐसा मूल में कहा जाता है किन्तु कहते हैं कि ग्रंथकर्ता का अभिप्राय यह नहीं है तुरी तंतु संयोगत्व छिन्न प्रतियोगिता का भेद यह नहीं है तो क्यों कहते हैं कि अगर तूरी तंतु संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद कहेंगे और कोई संयोग आ जाएगा तंतु में तो फिर उसका भेद कहना पड़ेगा इसलिए तो क्या उसका तात्पर्य क्या है कहते हैं तंतु भिन्न समवे तवावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद हो गया घटभेद इसी प्रकार के तंतु भिन्न समवेतत्वावचि प्रतियोगिता का भेद इसका क्या अर्थ हो जाएगा तंतु भिन्न समवेत भेद तंतु भिन्न में जो समवेत होता है उसका भेद अर्थात जो तंतु भिन्न में समवेद होगा उसको अब असम कारण नहीं मानना है उसका भेद जिसमें रहेगा तंतु भिन्न में समवेत होगा उसका भेद लिया जाएगा तंतु भिन्न समवेत ये तंतु में समवेत होगा तो तंतु में समवेत नहीं होगा तो तंतु असमवेत होगा तो तंतु आ, तंतु भिन्न अच्छा तंतु भिन्न वचिन्न भेद अर्थात तंतु भिन्न में समवेत नहीं होना चाहिए तंतु भिन्न में जो समवेत नहीं होगा वो तंतु भिन्न में असमवेत होगा तो तंतु भिन्न समवेतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तो का भेद अर्थात तंतु भिन्न समवेत का भेद तो तंतु भिन्न समवेत भेद अर्थात तंतु भिन्न में असमवेत होना चाहिए तो उसका तात्पर्य हो जाएगा तंतु भिन्न असमवेतम असमवेतवे सती ये कहना पड़ेगा अर्थात पटका असमवायिकारण कहने का समय में मूल में जो दे दिया तूरी तंतु संयोग भिन्न देयम इसका अर्थ हो जाएगा तंतु भिन्न असमवय तत्व सती ये पटका असमवाय कारण में लक्षण जोड़ना पड़ेगा पटका असमवाय कारण होता है तंतु संयोग और वहां कार्य सह न कारण सह तंतु संयोग जो पटका असमवाय कारण होता है कार्य कार्य जब पट रूप पट रूप का असमवाय कारण तंतु रूप कहेंगे तब कारण सह और जब पट का असमवाय कारण अवयवी का असमवाय कारण अवयव संय ये जहाँ लिया जाएगा तो कार्यण सह ये आगे विचार दिखाएंगे तो यहाँ जब हम कहते हैं कि कार्यण सह एक अर्थे समवैतत्व सति कारण पट के लिए जब कहेंगे अर्था पट समवाय कारण समवेत सती कारणत्व सती और तंतु संयोग भिन्नत्वे सति कहने का समय कह सकते हैं तंतु भिन्न असमवेतवे सति तंतु भिन्न समवेत भेद कहिए अथवा तंतु भिन्न असमवेत कही और तृतीय ये जोड़ना पड़ेगा क्या जी यह लक्षण तंतु भिन्न सती और जोड़ देंगे जितना मूल और लक्षण है असमवाय कारण का उसके साथ और ये जोड़ देंगे अच्छा देखिये तूरी तंतु संयोग भिन्नत्वम ये आपको असमवाय कारण लक्षण में जोड़ना पड़ेगा ये जो तूरी तंतु संयोग भिन्नत्व तो कहे ये कहाँ कहाँ समवाय समय रहेगा तंतु में रहेगा और तूरी में रहेगा हम कहते हैं कि वह असमवाय कारण नहीं बनेगा जो तंतु भिन्न में भी सम्वेत तो हो जाए जो तूरी तंतु संयोग हुआ यह तंतु में तो समवेत तो हुआ किंतु तूरी में भी सम्वेत तो हो गया इस प्रकार की जो मतलब कारण कटि में असमवाय कारण कुटि में आ जाते हैं भी सम्वेत तो हो करके वो सबको निराकरण करना है इसलिए तुरी तंतु भिन्न असमवेत तो तो लगा देंगे तो जो तुरी तंतु संयोग हुआ वो तंतु भिन्न तुरी में भी समवेत तो हो गया अगर हम कह देंगे तंतु भिन्न असमवेत तो, तो ये संयोग को नहीं लिया लिया जा सकता है कहते मूल में कहा था तुरी तंतु संयोग भिन्नतम। आप उसको क्यों इस प्रकार कर दिए तंतु भिन्न असमवेत क्यों कर लिए आगे कहते हैं अन्यथा हस्त तंतु संयोगादि भेदान पृथक निवेशापत्या अभी तंतु संयोग भिन्न आगे कहेंगे हस्त तंतु संयोग भिन्न त्वे सत्य वो अगर वेमो में थोड़ा कहीं लूज हो गया कुल कुलाल कुला नहीं तंतु भाई अपना पुत्र को कहेगा यहाँ एक आकर के इसे थोड़ा टाइट करके रखना ताकि वो धागा जो चलेगा ठीक चलेगा नहीं तो क्या ना वो धागा अगर लूज हो जाएगा तो फिर पटो में देखेंगे जो हैंडलूम वाला होता है कहीं कहीं थोड़ा ऊंचा आ जाएगा थोड़ा धागा निकल देगा तो कहेगा इसको थोड़ा खींच करके रखना वो एक कुछ डंडा मतलब एक प्लेन चीज होगा उसमें वो धागा को खींच करके रखेगा ताकि वो ठीक चलेगा चलो पुराने समय का साइकिल देखे होंगे जब चेन लूज हो जाता है कैसे करते हैं उसको देखे होंगे तो तभी तो क्या हुआ वो का हाथ उधर लगे रहा और ये जनको हुआ नहीं हुआ बालों का हस्तक्ष जनक भी हो गया अब तुरं तंतु संयोग भिन्नत्व तो दिए अभी फिर आप कहेंगे कि अभी हस्त तंतु संयोग भिन्नत्व तो ये कितना जोड़ेंगे इसलिए कहते हैं कि जो तंतु भिन्न में असमवेत हो, ये हस्त तंतु संयोग ये तंतु भिन्न में भी समवेत हुआ उसका भी निराकरण करना चाहिए इसलिए कहते हैं तंतु भिन्न असमवेतव सती अन्यथा हस्त तंतु संयोग आदि भेदानाम नाम पृथम निवेशापत्या और कहेंगे कि हम भेद कूट निवेश कर देंगे अर्थात तंतु भिन्न जितने भी पदार्थ उनका सब संयोग भेद इस प्रकार के ले लेंगे कहते हैं भेद कूट निवेश है न गौरवाद और आप कूट शब्द अधिक ला रहे हैं जितने अधिक शब्द लाएंगे उतना आपका शरीरकृत गौरव होगा अथवा उपस्थित कृत गौरव भी, भी होगा कि ये कूट शब्द से आप क्या लेना चाहते हैं ये सब गौरव दोष आएंगे तभी निकार लक्षण को परिषकार करके कह दिए कि तंतु भिन्न असमवे तत्व सती ये जोड़ दें कुछ लोग कहते हैं तंतु मात्र समवे तत्व इस प्रकार के कह देंगे तो अभी दिनकरिकार कह रहे हैं हम कहें तंतु भिन्न असमवे तो तो सती आप कहेंगे कि तंतु मात्र समवेतत्व तो तो सती ये तो समानार्थ को हुआ ना मात्र पद कहने का अर्थ है कि उसमें रहता है तो तो इतरों में नहीं रहता है तो दिनकरिकार कहते हैं हम तो वही बात कह रहे हैं आप फिर अलग और क्यों कह रहे हैं तेन ए तेन तंतु भिन्न समवत्यावावच्छिन्न प्रतिगिताेद निवेशन अर्थात तंतु भिन्न असमवत सति तंतुमात्रन एवं उपपत्त मात्र मत्र खेद अर्थात तंतुतर में समवेत नहीं होना चाहिए तो कुछ लोग कहते हैं तंतुत तंतु तुरी तंतु संयोगत्व निवेश तुरी तंतु संयोग अन्यत्व निवेशम अनुचितम हम कहते तंतु मात्र समवेत इसलिए तुरी तंतु भिन्नत्व कहने का आवश्यक नहीं है इति अपास्तम दिन किकार कहते हैं कि तुरी तंत्रु मात्र समवेत ये कहने का कोई आवश्यक नहीं है तो, क्योंकि वो केचित वाले कहते के हैं कि तंतु मात्र समवे ते इतना कहने से तूरी तंतु संयोग भिन्नत्व संयोगी कहने का आवश्यक नहीं है के चित कहते हैं, दिनकरिकार कहते हैं मात्र पद आपने दे दिए मात्र पदस्य अस्मदार्थक हमने जो कहा कि तंतु भिन्न असमवे तत्व ये मात्र शब्द उसी को ही कहता है अस्मदार्थक इसलिए आप कुछ और नया चीज नहीं कह रहे हैं एवं ये हो गया तूरी तंतु संयोग भिन्न पटका असमवाय कारण में जोड़ना था उसका अर्थ निष्कृष्ट अर्थ कह दिया इच्छादी असमवाय कारण लक्षण आत्म मात्र समवे तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद एवं निवेश्य इच्छा का असमवाय कारण तो कौन होता है इच्छा का असमवाय कारण आत्मन संयोग किन्तु लक्षण जाएगा ज्ञान में इसलिए कहते हैं कि आप कहेंगे कि ज्ञान भिन्नत्व क्षति तो फिर प्रयत्न के लिए इच्छा ज्ञान ये सब कारण हो जाएंगे तो तद भिन्नत्व एक एक करके कितना देंगे तो कहते हैं इच्छा आदि आदि कहने से प्रयत्न उसका असमवाय कारण लक्षण में आत्ममात्र समवेतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद प्रयत्न के प्रति इच्छा इच्छा के प्रति ज्ञान ये सब असमवा कारण आपत्ति चला जाता है और ये सब आत्म मात्र समवेत है तो इसलिए कहते हैं कि इच्छा और प्रयत्न का असमवा कारण लक्षण में आत्ममात्र समवेतत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद अर्थात आत्ममात्र असमवेत सती ये जोड़ देंगे क्योंकि इच्छा प्रयत्न इत्यादि के प्रति असमवायिक कारण होता है आत्म मन संयोग ये आत्म मात्र समवेद है क्या मन में भी है तो इसलिए आत्ममात्र असमवय तत्व सती ये लगा देंगे इसका अर्थ हो गया आत्म मात्र समवे तत्व छिन्न प्रतियोगिता का भेद आत्म मात्र समवे तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद ये ये भेद का नाम क्या होगा भेद आत्म मात्र संवेद भेद अर्थात मात्र असंभवेत तो ये जो आत्म मनो संयोग ये आत्म मात्र संवेद है नहीं है आत्म मात्र असंवेत वही असम कारण होगा न तो ज्ञानत्वादि अवच्छिन्न भेद ज्ञानत्वादि अवचिन्न भेद तो इच्छा के प्रति ज्ञानत्व अवच्छिन्न भेद कहेंगे और प्रयत्न के प्रति ज्ञान इच्छा भेद कहेंगे इतना कहने का जरूरत नहीं आत्म मात्र असंवेतत्व सती एक दिन से होगा इति बोध्यम ना उसका अर्थ हो गया तंतु और तंतु भिन्न असंवेतत्व सती तंतु भिन्न असमवेतत्व दिनकरिकार कारक है केचित चित वाले कहे कि तंतु मात्र समवेत तो तंतु भिन्न असमवेत तंतु मात्र समवेत तो किसी को भी गौरव कह देंगे आप यहां मात्र शब्द लगाए तो मातृ शब्द से हमेशा एक आकांक्षा होगा आप किसका निराकरण करना चाहते हैं एक साकांक्षी पद हो जाएगा मात्र कहने से किंतु तंतु भिन्न असमवेत इसमें कोई पद साकांक्षी नहीं है जहां भी आप मात्र कहेंगे जहां भी आप एवकार कहेंगे वो किसी ना किसी का व्यावृत्ति करता है तो आकांक्षा होगा तो उपस्थिति कृत गौरव हो जाएगा मात्र पद देने से कितु तंतु भिन्न असमव्य कह दिया आपको कोई और अन्य पद मतलब किसी पद का व्याख्यान आवश्यक नहीं है मात्र कहने से आपको साथ में लाना पड़ेगा अर्थात तो मातृ कहने से अर्थ तो आएगा कि तंतु भिन्न असमव्य तो तंतु संव्यम जहाँ चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व कहा उसका अर्थ क्या कहा चक्षु भिन्न अग्राह्य तो चक्षुग्राह्य अर्थ से आ गया तो इसलिए कह देंगी आप मात्र पद कह करके उपस्थित कृत गौरव करवाएंगे तो हम कह दिया कि तंतु भिन्न असंवे तत्व ये बिल्कुल स्पष्ट है अच्छा आगे मुक्तावली में आत्म नाम तो कुत्रापि असमवाय कारण नास्ति। आत्म विशेषगुण जो ज्ञान इच्छा प्रयत्न इत्यादि ये किसी के प्रति भी असमवाय कारण नहीं होते हैं इसलिए तेन तदिनव सामण देयम है आत्मविशेषगुण भिन्न सी कार्य कारणेन वह एक समयतव सति कारण ये मूल लक्षण हो जाए यहाँ तो मूलक्षण कह आत्म विशेष गुण भिन्न सती सन्नम कारणम कारिका के अनुसार ये लक्षण हो गया अभी सन्नम सन्नम कारणम द्वितीयम तो का अर्थ कहते हैं अत्र कारण कारणे प्रत्यासन्नम तो कारण कारणे प्रत्यासन्नम प्रत्यासन्नम का अर्थ तो संबद्धम प्रत्यास अर्थ तो है संबद्ध द्विविधम समवाय कारण में जो प्रत्यासन होता है वो दो प्रकार की प्रत्यासन जैसे घट का समवाय कारण कौन हो जाएगा कपाल और घट रूप का समवायि कारण घट तो अभी लक्षण कहता है कि तत्र तत्र था समवाय कारण में प्रत्यासन प्रत्यासनम अर्थात सम्बद्धम वो दो प्रकार की संबंध होता है एक हो गया कार्य कार्य प्रत्यास कार्य सह अर्थे प्रत्यास और दूसरा हो गया एक आद्दियम। आद्दियम कारण प्रत्यास कारणेन सह अर्थे एक प्रत्यास आद्य आदम यहाटादी प्रति कपालगा असमिकारण घट हो गया कार्य कार्यकपालग हो गया कारणम तत्र कारण कार्य कौन हो गया घट कार्य घटेन सह एक अर्थे अर्थ अभी कार्येण घटेन सह एक अर्थ कार्य घट जहाँ संबंध से रहेगा घट समवाय संबंध से कहाँ रहेगा कपाल में घटेन तो सह कारण कारण असमवाय कारण कौन हो गया कपाल संयोग से एकस्न्नर्थे कपाल प्रत्यास एक ही अर्थ हो गया कपाल उसमें कार्य घट और असमवायिक कारण कपाल संयोग दोनों ही समवाय सम्बन्ध से रहते हैं और द्वितीयम यथा घट रूपम प्रति कपाल रूपम असमवाय कारण घट रूप के प्रति कपाल रूप असमवाय कारण अभी यहां अगर कहेंगे कि कार्य सह कार्य कौन है यहाँ घट रूप अर्थे कहेंगे रहेगा घट में और वहाँ कपाल रूपो आकर के घट में समय समझ से रह जाएगा नहीं रहेगा इसलिए अर्थे समय तो ये नहीं होगा दूसरा अर्थ कहते हैं दूसरा संबंध कहते हैं द्वितीयम यथा घट रूपम प्रति कपाल रूपम और कारणम स्वगत प्रति समयीण घट स्वगत घटना सामिकार घट तेन सह कपाल कपालरूपस्य अभी सह तेन सह घटेन सह अर्थ घटी कारण घटेन सह कप कपालूप से एकस्म कपाल प्रत्याशतिर अस्थित स्वगत प्रति समवायि कारण घटना अभी यहाँ कहते हैं कारण सह एक सम्वेत यहाँ का जो द्वितीय विचार चल रहा है यहाँ कार्य कौन है घट किंतु अभी कार्य न सह एक अर्थ नहीं कह रहे हैं कारण न सह एक अर्थे तो घट रूप का जो कारण कौन सा कारण लेंगे समवाय कारण घट रूप का कारण समवाय कारण हो गया घट तो अभी कहते हैं कि ते न घटे न सह एक अर्थे अभी घट समवाय समय कहाँ रहेगा कपाल तो कपाल रूप से एकस्मिन कपाल प्रत्याशक्ति अस्थि घट भी समवाय समय कपाल में कपाल रूप समवाय समय कपाल में तथाच तो इससे क्या हुआ दो प्रकार की प्रत्याशति होगी कोचित समवाय संबंधेन न असमवाय कारण रहेगा जहाँ कार्य रहता है और कोचित अभी क्या हुआ घट रूप जो कार्य है उसका कारण हो गया घट और वह समवाय सम्बन्ध से रहा कपाल में और वह कपाल में कपाल रूप भी समवाय संबंध से रहा किंतु आपको कार्य कारण एक ही जगह में रहना चाहिए अभी कार्य कारण एक ही जगह में नहीं रहे कार्य का जो समवाय कारण हो गया घट वो जहाँ रहा क्योंकि आप लक्षण भी कहते हैं कारण न सहे एक अभी कार्य न सह एक मिनट तो नहीं करें किंतु नियम ये है कि कार्य कारण समानाधिकरण होना चाहिए इसलिए कार्य को तो समवाय समय रखेंगे घट में और कारण जो कपाल रूप हुआ उसको भी ला करके घट में रखना पड़ेगा अभी कपाल रूप समवाय संबंध से कहा रहेगा कपाल में तो स्व पद से लेंगे कपाल रूप को स्व समवायी कौन हो जाएगा कपाल उसमें समवेत कौन होगा घट तो घट हो जाएगा स्व समवायी समवेत अभी घट में क्या रहेगा तो स्व समवायी समवे स्व समवायी समवेत तो संबंध है न कौन कहा रहेगा कपाल रूप घट में रहेगा और वहां घट रूप किस रहेगा संबंध से रहेगा जो हुआ था कार्य सह एक अर्थे कार्य वहां लेते थे घट को एकस्मिन अर्थ है कपाले और वहां कपाल संय भी समवाय समं से है तो दोनों पक्ष में कार्यता अवच्छेद का संबंध अर्थात जिस संबंध से कार्य को रख रहे हैं ये क्या हो रहा है प्रथम पक्ष में जब घट का असमवाय कारण कपाल कहते हैं कार्य कौन है घटको घट का असमवाही कारण कपाल घट का असमवाही कारण कपाल असय होगा तभी कार्य हो गया घट घट को हम कहा रख रहे हैं कपाल में कार्यता अवच्छेद का संबंध क्या हो जाएगा कार्यता अवच्छेद का संबंध समवाय सम जिस समय से कार्य रहेगा तो कार्य हो गया घट कार्यता को हो गया संवाय सम्बन्ध द्वितीय पक्ष में जब घट रूप को कार्य बनाते हैं असमवाय कारण किसको कह रहे हैं घट रूप को जब कार्य कह रहे हैं असमवा कारण कपाल रूप अभी इस पक्ष में भी हम घट रूप को संवाय समंज से कहा रख रहे हैं घट में और वहां ला करके कपाल रूप भी रख रहे हैं कपाल को घट <tappate> <tappate> <नहीं> <tappate> में किस संबंध से रख रहे हैं को में रखे संवाय संबंध कार्यता अवच्छेद का संबंध क्या हो गया कार्य घट रूप रखे घट में कार्यता अवच्छेद का संबंध संवाय यह द्वितीय पक्ष में कार्यता अवच्छेद का संबंध संवाय संबंध प्रथम पक्ष में कार्यता का संबंध तो संवाय सम्बंध कार्यता ये हो गया प्रथम पक्ष में जब घटक व कार्य मानते थे असमवाय कारण कौन हो रहा था कपाल संयोग तो कारणता अवच्छेद का संबंध क्या हो रहा है जिस संबंध से असमवाय कारण कपाल संयोग रह रहा है कपाल संयोग किस संबंध से कपाल में रहेगा तो प्रथम तो पक्ष में कारणता अवच्छेद का संबंध क्या हो गया समवाय द्वितय पक्ष में जब घट रूप को कार्य बना रहे हैं असमवाय कारण किसको कह रहे हैं कपाल रूप को जब घट रूप को कार्य कह रहे हैं अभी कपाल रूप को भी ला करके घट में रखना है तो कारण अवच्छेद का संबंध क्या हो रहा है प्रथम पक्ष में कारणता अवच्छेद का संबंध क्या था समवाय अभी दोनों पक्ष में कारणता अवच्छेद का संबंध अलग अलग हो गया कार्यता अवच्छेद का संबंध समान है समवाय संबंध। तो इसलिए समवाय सम्बंधावच कार्यता तो निरूपित तो कारणता का है। या तो ये होना पड़ेगा नहीं तो वो होना पड़ेगा तो अन्य तरह कहेंगे समवाय अथवा द्वितीय हो गया सो समवाय तो अन्य तरह सम्बंधावच कौन होगा कारणता ये असमवाय कारण का लक्षण हो जाएगा मूल में तथा चिमसंबन क्वचि स्ववायस फलिता क्वचि समवायसंबंधेन क्वचि स्ववायसमवयतवसंबंधन ये कार्यताव्छेद कहा जाता है न कारणताव्छेद कहा जाता है कहा गया कारणताव्छेदी में अर्थ द्विवधप्रत्यास विवक्षणे चर्थ दो प्रकार की प्रत्याशक्ति हो गया प्रत्याशति अर्थात संबंध ये दो प्रकार के संबंध कारणता अवच्छेद का हुआ ना कार्यतावच्छेदक हुआ कारणता अवच्छेद फलितो अर्थ फलितो अर्थात तो अर्था... तो अर्था तो द्विविध प्रत्याशत शेष फलितो तो अर्थ अर्थात दो प्रकार की प्रत्याशति का यही फल हुआ आगे टीका में पर्यवसित समवाय कारण लक्षण आह अभी से समवाय कारण का लक्षण क्या हो गया कार्यकार्थ कारण एक अर्थ अन्यतर प्रत्यासत्या समवायिक कारणे प्रत्यासम कार्य एक अथवा कारण एक अन्यतर प्रत्यासत्या ये दोनों संबंध हो गया जब कार्यकार होगा कारणता अवच्छेद का संबंध क्या होगा समवाय संबंध और जब कारण एक होगा कारणता अवच्छेद का संबंध स्वसमवाय समवे तत्व और दोनों पक्ष में कार्यता अवच्छेद का संबंध समवाय सम्बंध तभी कार्यकार्थ अन्यतर प्रत्यासत्या समवायि कारणे प्रत्यास समवाय कारण समवाय कारण प्रथम पक्ष में समवाय कारण कौन होगा कपाल क्योंकि घट हो गया कार्य प्रथम तो पक्ष में समवाही कारण हो गया कपाल द्वितीय पक्ष में समवाहिक कारण कौन है द्वितीय पक्ष में कहा ला करके दोनों को रख रहे हैं घटों में तो समवाहिक कारण कौन है घट किस का समवाही कारण ले रहे हैं कार्य का चाहे प्रथम पक्ष हो चाहे द्वितीय पक्ष हो सामवाहिक कारण है अर्थात कार्य का जो समवाहिक कारण है उसी में रखना है तो एकार्थ, अन्यतर प्रत्यासत्या कारणे प्रथम पक्ष में समवायिक कारण कौन हो गया कपाल द्वितीय पक्ष में भट्ट ये समवाय कारण में प्रत्यासन प्रत्यासन्न कौन हो रहे हैं समवाय कारण में प्रत्यासन्न।, प्रत्यासन्न किसको रख रहे हैं ला करके असमवाय कारण को ये समवाय कारण में प्रत्यासन्न होना चाहिए और कारण भी होना चाहिए समवाय कारण में जो प्रत्यासन होगा उसके लिए दो संबंधो कह दिया कार्य एक अर्थ कारण अर्थ अन्यतर प्रत्यासत्या समवाय कारणे प्रत्यासन्नम ये प्रत्यासन्न कौन हुआ असमवाय कारणम और वो कारण भी होना चाहिए कारणम और ज्ञानादि भिन्नम ज्ञानादि भिन्नम अर्थात आत्मविशेष गुण भिन्न किन्तु कहा क्योंकि कहा गया आत्मा विशेष गुण भिन्न क्षति ये तो मूल लक्षण में ही देना है क्योंकि आत्मा विशेष गुण जो होते हैं वो किसी के प्रति भी असमवा कारण नहीं होते हैं ज्ञान आदि भिन्नम असमवाही कारणम इति सामान्य लक्षणम पर्यवसितम ये सामान्य लक्षण हो गया अभी दिनकरी में प्रत्यासन्न संबद्ध सन्निकर्ष कहते हैं उसको कहीं कहीं प्रत्याशक्ति कहा जाता है समवाय कारण में में न संबद्ध चाहे प्रथम पक्ष समवाय कारण हो गया कपाल उसमें कपाल संयोग संबद्ध है समवाय समय रहता है द्वितीय पक्ष में समवाय कारण हो गया घट उसमें कपाल रूप संबद्ध हुआ यही प्रत्यासन्न का अर्थ है दिनगरी में कार्यकार प्रत्याशति समवाय संबंध। कार्यकार प्रत्याशति ये कार्यता अवच्छेद को कहते हैं ना कारणता अवच्छेद को कह रहे हैं कारणता अवच्छेद का संबंध तो समवाय संबंध प्रथम पक्ष में कारणता अवच्छेद का संबंध समवाय संबंध हुआ और कारण एक अर्थ प्रत्याशति इस पक्ष में कारणता अवच्छेद संबंध क्या होगा स्ववाय समय स्ववायी समत तथा समवाय स्ववाय सरस कारण सति हो गया प्रथमाश आगे आत्मशेषगुण अमसमय कारण अच्छा ये समवाय स्ववायी समयतरसंबंधेन कारण सति ये तो रहेगा और आत्मविशेष गुण भिन्नत्व ये भी जानना पड़ेगा तो सामान्यत्व तो असमवाय कारणम इत्यर्थ तो ये सामान्य रूप से हो गया यह कहने से भी तुरितंतु संयोग में जाएगा पटका का कारण लक्षण इसलिए कहना पड़ेगा तुरितंतु तंतु संयोग भिन्नत्व क्षति अथवा तंतु भिन्न असंभ तत्व ये कहना पड़ेगा अत्र पट असमवाय कारण से प्रति असमवाय कारण कौन होता है तंतु संयोग तंतुसंयोग पट रूप असामवायिक कारण से पटरूप असामवायिक कारणस्थ तंतुसंयोग हो गया अच्छा अच्छा अच्छा पटरूप हाँ पट रूप अर्थात पटस्वरूप नहीं पटर का जो रूप जो द्वितीय पक्ष है रूप असामवायि कारण से तंतुस्व रूप से संग्रहाय ये दोनों पक्ष हुआ इसलिए स्ववाय स्ववाय समय तत्व प्रवेश कारणतः ले लिया गया अच्छा आगे घट रूप्र कारणता वारणाय आप कह दिए कि सन्नम कारण मूल में इस प्रकार कह दिया आसन्न का अर्थ संबद्धम संबद्ध तथा समवायि कारणे आसन्नम अर्थात संबद्धम समवायी कारण में जो संबद्ध होगा वो असमवाय कारण हो जाएगा और जनक भी होना चाहिए अभी घट के प्रति असमवाय कारण कहते हैं तंतु कपाल संयोग अभी लक्षण आप कहेंगे तत्र आसन्नम जनकम तत्र आसनम अर्थात तत्र संबद्ध तत्र कहने का समवाय कारण घट का समवाय कारण कौन हो गया कपाल और उस कपाल में आप समवाय संबंध से कपाल संयोग रखते हैं किंतु आपका मूल लक्षण में तत्रवयता ऐसा नहीं वहां तो है तत्रासनम आसन संबद्ध, तभी तो समवाय कारण कपाल में कपाल भी संबद्ध है तादात्म्य संबंध है ना, तो तत्रासनम कहने से कपाल भी होगा तादात्म्य संबंध है न सम्ब्ध तो तत्रासनम जनकम कपाल घट के भी है तो सन्नम जनकम कहने से लक्ष्मण कपाल में भी जाएगा तादात में संबंध न रहा कपाल तादात में संबंध न कपाल में संबद्ध आप तो सन्नम कहते हैं ये दोष को वारण करने के लिए कहते हैं अच्छा घट रूपम प्रति न अच्छा ये अलग है अच्छा प्रति घटस्य घट रूपम प्रति घटता असमवाय कारणता बारण है अच्छा ये दिया यहाँ दृष्टांत दिया घट प्रति घट हमने कह दिया कि घट के प्रति कपाल तो घट का समवाय कारण हो गया कपाल वहां कपाल्मिक समंजय रहेगा उसको दृष्टांत नहीं दे करके वो देते हैं घटरूप रूप का समवायिक कारण हो गया घट और उसमें वही घट तादात्म्य संबंध से रहेगा तभी तो अभी रूप के प्रति घट भी असमवाय कारण हो जाएगा क्योंकि आप कहते हैं तत्रासनम जनकम असन्नम का अर्थ संबद्ध अभी घट रूप का जो समवाय कारण हुआ घट उसमें तादात्म्य संबंध संद्ध है ना संबद्ध है घट तो तत्रासनम तो समवायि कारण में जो संबद्ध होगा तो घट रूप के प्रति घट भी असमवाय कारण हो जाएगा घट रूपम प्रति घट से कारणता वारणा घट रूप के प्रति घट जो जब असमवाय कारण बना रहे हैं तो कारणतः अवच्छेद का संबंध किसको कह रहा है ताध्यात्म को कह रहा है तो उसका वारण करने के लिए समवायि कारणे प्रत्यासि कारण तुम ये मूल अर्थकार मूलकार का ये तात्पर्य नहीं है कहा गया कि समवाय कारणे प्रत्यासि कारण तुम क्योंकि कारणम ऐसे तो कहा गया किन्तु तो उसको परित्यज्य तादृश अन्यतर प्रत्याशत कारण तो पर्यत अनुनम तो तत्रि कारण प्रत्यास इसको नहीं कह करके तादृश अन्यतर प्रत्यासति कहा गया तादृश अन्यतर प्रत्यासति का अर्थ समवाय स्वसमवाय समवय तत्व अन्यतर क्योंकि कार्य में कह दिया आसन्न आसन्न का अर्थ संबद्ध तो आप भी इस प्रकार कह सकते थे कहते ये दोष होगा अर्थात समवाहिक कारण भी असमवाह कारण बन जाएगा इसलिए कारणता अवच्छेद तो का संबंध ये दोनों लेना पड़ेगा तादृश अन्यतर प्रत्याशत्यदृश अन्यतर अर्थात तो समवाय स्वसमवाय समवे तत्व अन्यतर यह कारणता अवच्छेद तो का संबंध कहना पड़ेगा प्रत्यासत्या कारणत्व तो पर्यंत अनुधावनम इतने दूर तक तो दौड़ना पड़ा नहीं तो ये सब दोष हो जाएगा क्या थी? क्या ये तादात में संबंध से रखकर के दोष देते है ना आत्म विशेष गुणा तुम विशेष्य भाग जो दिन करीकार कह दिए असमवाय कारण का निष्कृष्ट लक्षण दिनकारी में समवाय सो समवाय समत्व अन्यतर संबंधे न कारणत्व सती आत्म विशेष गुण अन्यम तो अंतिम में हो गया आत्मविशेष गुण अन्यम ये हो गया विशेष भाग इसको क्यों दिया कहते आत्म विशेष गुणान बार ही तुम विशेष भाग ये विशेष अंक दिया ठीक है आज यहाँ तक ओ शराचार्य केशव बाधरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरा व्योम वज्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शांति शांति शांति